महाभारत शांति पर्व अष्टसप्तत्यधिक अष्ट सधिकसतमोध्याय हारित मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव आचरण और धर्मों का वर्णन युधिष्ठिर्वाच किं शील किं समाचार कियण प्राप्त ब्रह्मण स्थान युर प्रकृते प्रकृतेत्वम् युधिष्ठ ने पूछा पितामह प्रकृति से परे जो परम ब्रह्म का अवनाशी परम धाम है उसे कैसे स्वभाव किस तरह के आचरण कैसे विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है भीष्मापनोति परम स्थानम प्रकृति ध्रुव भीष्मी ने कहा राजन जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर मिताहारी और जितेंद्रीय होता है वह उस प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है उसे प्राप्त कर लेता है अत्रहर इतिहासम पुरातनम हरिना पुरा गीतम तम निबोध युधिष्ठि युधिष्ठिर पूर्व काल में हारित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास उदाहरण दिया करते हैं उसे सुनो लाभे लाभे निरपेक्ष क्ष मुख पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर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 न हिंसा सर्वभूता महत्रायण गतश्चरे नेदम जीवी तम आसाद्य बहरम समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे किसी को भी पीड़ा न दे सबके प्रति मित्रभाव रखकर विचरता रहे इस न जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करें अतिवादात नाभिमंडेत कंचन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 प्रदक्षिणम च सभ्यम च मध्ये चना चे भैक्षचरियानापन्नो न गचे गांव या जन समुदाय में दाएँ बाएँ न करे किसी के पक्ष विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाए अवकीण सुगुप्त न वाचा ह्य प्रिय वे मृदो सतिक्रूरो विश्रब्द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 किसी के प्रति कठोरता न करें, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ कर बातें न बताए विधो मेंसले व्यंगार्वज अतीत पात्र संचारे हे भिक्षाम वही मठि जब रसोई घर में धुआं निकलना बंद हो जाए अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मुसल अलग रख दिया जाए चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार रसोई हुई थाली का इधर उधर ले जाए बंद हो जाए उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए प्राण यात्रिक मात्र श्यान मात्रा लाभे अलाभे स्वनाधित अलाभे नाभ चैनम नर्षय उसे केवल अपनी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 साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे जहाँ विशेष आदर एवं पूजा होती हो वहाँ भोजन न करे मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए न चांदोषान निंदेत न गुणान पूजयेत थैयासन विव्यक्त नित्यम एवा भिक्षा में मिले हुए अन्य के दोष बताकर उनकी निंदा न करें और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करें सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करें सुनगारम वृक्ष महुलम अरण्यम अथवा गृह गुहाम अज्ञातचरिया गह तिशे सूने घर वृक्ष की जड़ जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे अनुरोधा विरोधाभ्याम सम्रुव सुकृतम दुष्कृतम चो बे न अनुरु कर्मणाम लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करें तृप्त ससंतुष्ट प्रसन्न बधनेन्द्रिय विभिजप्य परो मौने वैराग्यम समुपाश्रिता सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखें भय को पास न आने दे प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे अभ्यौतिकूता आगतिम गृह समर्शे चक्वापक्वे नत्मना प्रशांतात्मा लघ्वाहारोजित इंद्रिय भौतिक देह इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है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 उदर उपस्थ बेगम वेगा तपस्वी निन्दा चा से हृदय नोप संन्यासी तपस्वी होकर वाणी मन क्रोध हिंसा उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करें प्रशंसा निंदो समम परम परिब्राजक आश्रमे प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए संन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है महात्मा सर्वतोदान पाश्रितः अपूर्वचारक सौम्य हो अनिकेत समाहत संयासी को महामनस्वी सब प्रकार से जितेंद्रिय सब ओर से असंग सौम्य मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्रचित्त होना चाहिए उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए वानप्रस्थ, प्रस्थ गृहस्थाभ्या न संसज्येत कर अज्ञात लिप्सेत न चैनम हर्ष आविशे पान प्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा तो अभिष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए विजानता मोक्षता मोक्षजान इदम कृष्ण विदुषा हि तो ब्रवीद यह संन्यास्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्षरूप है परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है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 जो पुरुष सबको अभयदान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजों में लोगों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है इसे श्री महाभारत शांति परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी हरित गीतायाम अठ सप्त्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हारित गीता विषयक दो अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ